राश्ट्रिय शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशत के केंद्रिय शेक्षिक प्राध्योगी की संस्थान के रीडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तु थे ये कारिक्रम बरसात का मौसम दोस्तो जाय हिंद तो आज हम सुनाते हैं कहानी गर्मी और बरसात की बहुत दिन पहले की बात है सूरज और धरती दो अच्छे पड़ोसी थे सूरज उगता तो धरती पर सुबह होती सब जीव जानवर जाग जाते पंछी गीत गाकर सूरज को धन्यवाद देते सूरज खुश होकर और चमकता धरती पर फूल खिल जाते पेड़ पौधे फलों से लद जाते बस इसी तरह चैन से दिन गुजर रहे थे सूरज और धरती के पास ही कहीं रहती थी हवा एक दिन इसी हवा ने सब काम बिगाड़ दिया उसका घरबार तो कुछ था नहीं बस इधर-उधर घूमकर वो समय बिता देती थी बड़ी मस्त मौला थी हवा और शैतान भी मई में एक दिन इस शैतान हवा ने क्या किया जानते हो पहुंच गई सूरज के घर और बोली अरे सूरज दादा तुम भी कितने भोले हो तुम तो इधर चमक चमक कर प्रकाश करते हो और जानते हो उधर धरती क्या कहती है आता क्या है इस सूरज को चमचम चमचम चमक चमकना तंग गई हूं मैं तो बस देख देख के चमकना आता क्या है हम आता क्या है इस सूरज को चमचम चमचम चमक चमकना तंग गई हूं मैं तो बस देख देख के चमकना आता क्या है हवा की बात सुनकर सूरज को बड़ा गुस्सा आया गुस्से से उसका मुंह लाल हो गया वो खूब चमका खूब चमका और चमकता ही चला गया सूरज के इतना चमकने से धरती पर खूब गर्मी हो गई पेड़ पौधे मुरझा गए कुएं तालाब और नदियों का पानी भाप बनकर आकाश में उड़ गया गर्मी और प्यास से जीव जानवर तड़पने लगे तड़पने लगे चारों तरफ हाहाकार मच गया गर्मी इतनी बढ़ी कि धरती पर चटककर दरारें पड़ गईं गरम दहकती लू दिन भर हू हू करती दौड़ती लेकिन सूरज का चमकना कम नहीं हुआ वो और भी तेजी से चमकता रहा चमकता रहा Laal hua gusse se suraj सी तरह मई बीत गई और जून भी बीता जा रहा था धरती के जीवों ने सूरज से शांत होने की बहुत प्रार्थना की लेकिन सूरज का गुस्सा कम नहीं हुआ परेशान होकर धरती के सभी जीवों ने एक सभा की सभी मिलकर सोचने लगे कि सूरज के गुस्से से और इस जला डालने वाली गर्मी से कैसे बचा जाए समस्या सुलझाई मोरों के सरदार ने वो खड़ा हुआ और बोला प प मेरा मेरा दोस्तों अगर आप सब कहें तो हम अपने दोस्त काले बादलों की मदद ले सकते हैं हमारे बुलाने से वे जरूर आ जाएंगे बस फिर क्या था मोरों ने मेहो मेहो पुकार पुकार कर अपने दोस्त बादलों को बुलाना शुरू कर दिया मोरों की पुकार सुनकर आस्मान के कोने पर पहले एक काला बादल आया फिर दूसरा फिर तीसरा धीरे धीरे आस्मान गड़ गड़ाते हुए काले बादलों से पूरी तरे ढख गया पर गर्मी कुछ कम हो गई बादल गड़गड़ाने लगे वे ऐसे गड़गड़ाए जैसे बड़े-बड़े नगाड़े बज जब काले काले बादल छा जाएं तो बारिश कहीं पीछे रह सकती है क्या बादलों की कड़कड़ाहट सुनकर वर्षा भी आ पहुंची उसके साथ कड़कती हुई उसकी सहेली बिजली भी थी बस जी खूब बारिश हुई गड़गड़ गड़गड़ -गड़ बादल गड़गड़ाए और बिजली Aakash bhar me Lapak-lapakkar Khoop-kalki Aakash bhar me Lapak-lapakkar Khoop-kalki Rim-chim-rim-jim Jal-par-saati Pijliki Talwaar Chalati kalk <tiny> बिजली कड़कती कड़क कड़क बजे कड़कती कड़क कड़क बजे हो बादल गड़गड़ाएं बिजली कड़की और वर्षा बरसी तो तपती हुई धरती पर ठंडक छा गई ताल तलईया, नदी नाले, फिर पानी से लबालब भर गए चारों तरफ जीव जन्तु खुशिया मनाने लगे और सबसे ज़्यादा खुश हुए मेंडक वे सब अपने अपने छिपने की जगों से निकलाए और फुदकते हुए टर टर टर टर टर टर टर टर आने � रात रात कर मेंढक वर्षा को धन्यवाद दे रहे थे अब आया हरियाला सावन हां आया हरियाला सावन मेंढक का मौसम मन भावन अब आया हरियाला सा kama samman bhavan aaya hariyala savan khub phujak dega te gaate main dhak khub phujak dega अब आया हरियाला सावन माया हरियाला सावन मेंढक का मौसम मन भावन अब आया हरियाला सावन ऊ पानी बरसने से धरती हरी भरी हो गई चारों ओर सुख शांति छा गई तो दोस्तों देखा ना तुमने हवा की छोटी सी शैतानी ने सूरज को कैसे गुस्सा दिलाकर धरती पर इतनी गर्मी करवा दी वर्षा ना आती तो क्या होता भला वर्षा के बिना कड़ी गर्मी में हम लोग जी सकते थे क्या तुम सोच सकते हो अगर गर्मी के बाद बरसात का मौसम ना आए तो क्या हो अभी कहानी में तुमने सुना ही था कि गर्मी से धरती के कुएं तालाब नदी नाले सब सूख जाते हैं धरती पर जीवन बना रहे इसके लिए जरूरी है कि गर्मी के बाद बरसाद भी आए गड़ गड़ गड़ गड़ जी बादल कड़ कड़ कड़ बिजली कड़के खत्मा ri bhar gay phudak kar aate main dhak bhar gaye taal talaiya sare phudak phudak kar aate main dhak barkharani ke swagat mein barkharani ke swagat mein tar tar tar aate main dhak tar tar tar aate main dhak bhar gaye taal he t referred his expressly Desmarais